विचार चल रहा कि भाई कर्म से ही जब सारा काम हो सकता है तो उपनिषद व जन विद्या के क्या प्रयोजन रह जाता है व्यर्थ है जीव से जसंसारी ब्रमात्मता प्रतिपादित तो अवश्य ना और जीव जो है असंसारी ब्रह्मत्मा ही है यह प्रतिपादन करना संभव नहीं है अतएव यह उपनिषद निर्विषय हो जाता है ऐसा आशंका करने पर कहते नहीं नहीं क्योंकि शब्द का निर्वचन के द्वारा ही विद्या एक विशिष्ट अधिकारी आदि स्पष्ट प्रदर्शित किया जा सकता है अतएव तक ग्रंथ विद्या का जनक जो ग्रंथ यह ग्रंथ में विशिष्ट अधिकारी वाला ही हुआ वा करता है विशिष्ट अधिकारी आदि वाला होगा यह बात का व्याख्यान के द्वारा दर्शाने के लिए प्रथम भगवान भाषिकार क्या करेंगे उपनिष शब्द का स्वरूप कथन करेंगे उप नि उप और नी। कौन सा धात्व क्या है यह बता रहे सदैर्धात और भीषण उपनी उप निपूर्व से प्रत्यांत स्वरूपम उपनिषदी उपनिषद तो का स्वरूप सिद्ध हो गया उपनिषद शब्द कैसा है तो सद धातु तो का रूप है धातु का अर्थ क्या है विषरण गति और अवसाधन विषरण करने ढीला करना ढीला हो जाने गरण शिथिलीकरण गति मैंने गति है गति का ज्ञान भी हो सकता है गति प्राप्ति भी हो सकता है गमन भी हो सकता है हमेशा गति का तीन अर्थ होता है ना जबकि प्राप्ति गति तीनों अर्थ होता है। और अवसादन, अवसादन का मतलब होता है नाश अर्थ वाला, अर्थ हो, अर्थ का, उपा और इन दो एक अवसाद में हो ऐसे धातु से क्या क्या बने? और विप्रत क्या हो गया सर्वापर लोक उपनिद्र गया सागो निकी का क्या हो गया हो हो बाद में को हो गया। दो में में को गया जाएगा उपनिषद उपनिषद उपनिषद इसलिए तो ये शब्द का सिद्धि बता दिया अब शब्द का समुदाय अवयवार विचार करना पड़ेगा ये प्रष शब्द के द्वारा आप क्या प्रकट करना चाहते हैं ब्रह्म विद्या में ही उपरिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि उपरिषद भोग ऐसा मंत्र आता है उपरिषदम भोग्रूही और ब्रह्म ब्रम कोशब्द तंतु अपरिषद वेद ऐसा ऐसे श्रुतियों में छांतक वगैरह में देखने को मिलता है उस प्रयोग को देखने से को पहले अलग से बता दिया देखिए धातवर् तो को लेकर के समझा रहे हैं ऊपर उपरिष्द ने च्यापाद्यस्त्र विषया उदात मात्र प्रधानपूर्क सब धातु का मुख्य रूप नृत्य क्या होता है व्याख्यान करने के लिए इच्छित व्याचिक्या व्याख्यान करने के लिए इच्छित जो ग्रंथ उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्यूता वस्तु वेद्यूता वस्तु कौन यहाँ ब्रम तद विषय विद्या वस्तु विषय विद्या उच्चते प्रतिपाद्य यद्य जान करके भाषाकार ने वेद्य कह दिया कृति भी तो है यहाँ स्वर्ग का स्वर्गी बोला गया है कर्म है वो उपासना बताई गई केवल जानने से नहीं होगा ना उनको तो करना पड़ता है वेद तो है नहीं वो इन भाष्यकार ने जान के वेद कह दिया ये दिखाने के लिए इस रूप से लक्ष्य वस्तु तो ब्रह्म ही है और गौण रूपेणा उसका अंग रूपेणा उपासनादि का वर्ण एक नंबर टिप्पणा प्रतिपाद्य स्वर्गी आदि विद्या मुख्योपन वस्तु वस्तु विशेष वैविष्ट कर दिया वेद्येती मुक्षुण अवश्यम वेदनाभ ऐसी विद्या है वै उपनका विद्या कैसे कर केन अर्थ स्वीकृति कर्पुनाथयोगे उपन शन विद्या उच्य किस अर्थ अर्थगो करोग मे अवयवार ले रहे हो कि समुदाय ले रहे हो क्योंकि हमेशा शब्दों में जब करोगे तो विचार करना पड़ता है चार प्रकार से शब्द बनते है ना है कि नी? चार प्रकार का शब्द होते हैं कौन से कौन से क्योंकि नियम यह होता है कि भाई जैसे रूढ़ी शब्द है रूढ़ी शब्द क्या होता हमेशा? है हमेशा समुदाय अर्थ है वो तो केवल अवयवार्थ निरपेक्ष केवल अवयवाद लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है योगी जैसे अवयवाद और केवल तो केवल समुदाय ले लिया आपने अवयवाद के ही रखा था दृष्टान जैसे गहूति विग्रह तो करेंगे हम गम से टोस प्रति भी लाएंगे लेकिन उन अवयों का अर्थ अपेक्षित रहता धातु कार्य अर्थिष्ट है न प्रत्यय का देखना है कोई अर्थाप मतलब अवय का तो मतलब क्या होता है धातु और प्रत्यय उससे निरपेक्ष एक रूढ़ मान लिया गौ मने गाय जितने भी चलने फिरने वाले सबका नाम गाय हो जाएगा गच्छे दीदी गहू जो चलता फिरता हो गाय आदमी भैंस गधा घोड़ा कुत्ता सबका नाम गाया हो जाएगा वार्ड निरपेक्ष और दूसरा अवैवार इसको योग रूढ़ कहा जाता है या पंकज और सरल हो जाएगा समझने में पंकज पंकज पंकाज जा पंकजा या पंके जाय दी थी पंकजा कीचड़ में जो पैदा होता है क्या पैदा होता है घास पैदा होता है कीड़े मुकड़े पैदा सब पैदा होते हैं लेकिन आप क्या लेते पंगे से हमेशा कमल तो क्यों लेते दिया ना यौगिक अर्थ है वह घट रहा है ये नहीं की योग अर्थ नहीं घट रहा है क्या योग क्या है वहां पर पंका और जब जिन अवय से समास किया वो सब योग हो गया अवय हो गया ना यहाँ आया होने से हमने दृष्टांत क्या धातु प्रत्यय बोल दिया शब्द का घटक जो भी है कहीं धातु प्रत्यय है कहीं अनेक के बनाया कहीं पूर्व है आगे धातु जैसे गया जायते धातु है शब्द पंचमी नसी और जनी प्रादुर्भाव धातु से ड्रत्य जनधन डेना समाज करते ना जैसे कुंभकार कुंभम करो दीदी बगार आतिंग, आतिंग से, तिंग का समास कर दिया तब तो उसको उपदम से हो हो जाता है। <स्थाँगा> तो पंकज क्या गया? योगरूढ़। अब क्या करना अंत में तीसरा हो गया ये? केवल अवयर दूसरे में केवल समुदाय तीसरे में अवयवार समुदाय में अवयवार अवयवार और समुलाया उभय समुदाय उभय उतंत्रोपस्थित जैसे उद्भिक शब्द उद्भिक शब्द क्या होता है दो अर्थ में है ये अवयवाद लेते हैं जिसके द्वारा भूमि को उखड़ा जाए उद्भिदे अनिधि उद्भिद्र कौन हो जाएगा खुदावादी खनिता ण का करण का किया तो और कर दोगे तो कर्म पेड़ वृक्षा कर्मी विरोधर है इति कर्तरी विद्या इसको अविवासेश अर्थों में आ गया और समुदाय भी स्वतंत्र है यहां तक नाम है रूढ़ है वो एक ही शब्द याग का नाम भी है रूढ़ी के आधार पर और योग के आधार पर उसका नाम पेड़ का भी हो जाता है खोदने के चित्र साधन उनमें भी चला जाता है एक दूसरे के निरपेक्ष है लेकिन याग का नाम के लिए विपत्ति की जरूरत नहीं है रूढ़पत्ति है। के नाम के लिए रूढ़ी अर्थ की अपेक्षा नहीं है जिसे कहा दोनों स्वतंत्र है उभय स्वातंत्र उपस्थित हो स्वतंत्र उपस्थित होता है समुदाय स्वतंत्र हो जाता है यहां एक दूसरे के के अधीन है ना समुदाय और यहाँ समुदायार्थ भी निरपेक्ष हो गया निरपेक्ष दोनों ही स्वतंत्र एक शब्द दो अलग अलग अर्थ एक अवयवार है दूसरा मेरे पक्ष दो दोनों एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं स्वतंत्र है। के होते हैं ना, इसलिए प्रश्न उठाया यहाँ पर अर्थात अव्योग करना चाह रहे हो केवल समुदाय अर्थ ने केवल करना चाह रहे हो आपदाय करना चाहते हो या दोनों सूत्र प्रणय यहां विद्या के लिए एक कर लूंगा दूसरे के लिए दूसरा अर्थ ले लूंगा ऐसा कहना चाहते क्या कहना चाह रहे हैं आप किस आधार पर आपने बना दिया एक जब प्रश्न तो जवाब देती तुच्छते अब इसमें पहला धातु का एक एक अर्थ को लेकर की भी करेंगे अलग अलग देखो पहले विशर्ण अर्थ को लेकर करेंगे तीन अर्थ है ना धातु का विशर्ण गति और अवसाद केवल विषर्ण अर्थ को लेकर के अर्थ घटाएंगे उसके बाद केवल गति अर्थ को लेकर के और अंत में केवल अवसाद पहले विषर्ण अर्थ को लेकर के बोल रहे और कहने का मतलब इनका हम यौगिक अर्थ से सिद्ध करेंगे सारा हमें रूढ़ करने की जरूरत नहीं है उपषद शब्द को विद्या में रूढ़ करने की जरूरत नहीं है उपकर्थ निकाथ ध धातु का इन चार अवय उपुरु विप्रत्य इन चारों के अर्थ के द्वारा ही हम विद्या अर्थ निकाल देंगे अवय से ही सीधे निकल सकता है हम क्यों रूढ़ अर्थ मानेंगे उप्र विद्या क्यों रूढ़ अर्थ निकालें कोई जरूरत नहीं रूढ़ी बनाने का रूढ़ी अर्थ लेने की जरूरत नहीं है या योग रूढ़ी भी लेने की जरूरत नहीं है योगिक रूढ़ अर्थ लेने की भी जरूरत नहीं है केवल योगिक से काम चलता है काला पक्ष को ही आदरभ व्याख्य कर वाचकार ये मुख्यवा दृष्टा विषय विदृष्ट सपनिषदवाच्याणा विद्याप्य उपगम्य तश्चय शील अविद्या संसार भीश विशरण अर्थयोगेन विद्या उपनुच्य अर्थ योगी का आर्थ्य यो हो गया कैसे है ये उस व्यक्ति की बात है जो है है जबानी से मोक्ष नहीं है एक अंग्रेज आया वो कहता है मैं भी मोक्ष हूं मोक्ष है आप मैंने कहा वो कहता है हाँ मैं मोक्ष हूँ पत्नी और तो बच्चे के साथ हूँ और दोनों कितने साल होगा मेरा बच्चा भी एक साल बाद पैदा होकर मैंने एक साल पहले तो मोक्ष नहीं था अब वो मोक्ष हो गया विद्यार्थी था अंग्रेजों भी अंग्रेज मेरे भारतीय आदमी था पत्नी अंग्रेजी थी उसे बच्चा पैदा हुआ था वो छोटा बच्चा था कला में लोग रहते थे वो आता था तीन चार साल का था बड़ा तेज बुद्धि था बच्चा का उसे तो पूछने से वो बोलता था क्या पता है? हमारे पिताजी अखंड ब्रह्मचारी भाई ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मूर देकर के तुमको पैदा क्या है गर्भा संस्कार का मुहूर्त बच्चा पैदा करे तो ब्रह्मचारी माना जाता है हमें जैसे इसलिए अखंड ब्रह्म मेरा पैदा होने के बाद अखंड ब्रह्म ऐसे कहता हो उसी प्रकार मैंने मन में सोचा बोला अंग्रेज ने अंतिम बच्चा पैदा भोग नहीं किया आगे बच्चा पैदा नहीं हुए तब से तो मोक्ष हो गया होगा ऐसे मोक्ष लोग आते हैं इनके भोग के के लिए लिए सुख साथ में चाहिए और अपने को कहते तो कैसा है दृष्टानुश्रमिक विषय दृष्ट और अनुश्रमिक विषयों से वैराग्य से युक्त है दृष्टफल और आनुश्रविक मैने वेद में कहा हुआ जो स्वर्ग आदि फल पारलौकिक फल यह लोक परलोक दृष्ट हो गया यह लोक का फल आनुश्रविक हो गया परलोक का फल अनुश्रव कहते हैं वेद को उसमें कहा हुआ कना नाम आनुश्रविक अर्थात पारलौकिक जितने भी फल उन सभी विषयों की विशेषता तरफ उन सफलों के प्रति वित्रष्टता वैराग्य से युक्त पुरुष है उसको हम क्या कहते हैं मोक्ष ऐसा होते हुए संतहा तो मोक्ष पाने की इच्छा है वो इच्छा इसलिए ये मोक्ष पाने की क्योंकि उसको संसार का किसी विषय को पाने की इच्छा नहीं है नलोक और परलोक का विषयों को पाने की इच्छा न होने से मोक्ष पाने की इच्छा दी और जब तक अन्य विषय के पानी की इच्छा है तब तक तो मुंह से बोलते रहेगा मैं मोक्ष हूँ मोक्ष पाने की इच्छा वास्तव में हो नहीं सकता इसलिए विशेषण दिया जाता है इस प्रकार से हमेशा ही जो यह लोग परलोक के वैराग की सूर्य है वही साधन चतुर्थ संपन्न होएगा। और यह लोग परलोक वैराग्य कौन प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति विवेकी होता है नित्यानित्य का वस्तु विवेक कर ले परीक्ष लोकान कर विश्वास्तिक न सस्य में वह आ जाए थे पुनः बारंबार बार सबसे पैदा होता है ये भी सदा पहला होता है निशंग से कोई फायदा नहीं है इस प्रकार शुरुओं के अगर विवेक बढ़िया कर लिया है तब उसकी यह लोक प्रलोक से वैराग्य हो जाता है तब क्या करेगा वो समीक्षा है नाधान ये षठ संपत्ति संपन्न हो जाता है जब ठपत्तियों का अभ्यास करता है तो उसमें मोक्षा दृढ़ होती है मोक्षपन की इच्छा पक्की क्रम विवेक वैराग्य सट संपत्ति और ये सभी में हो नहीं सकता है ऐसे आपको मिलेंगे दुनिया में ढूंढ़ने पर भी साव समाज में भी ढूंढ लोगे ना दो तो चार ही मिल पाएंगे ज्यादा नहीं सचमुच में जिसके अंदर चारों विशिष्ट अधिकारित हो ऐसा अत्यंत विरल मिलेगी विवेक है तो वैराग्य नहीं है महंत बनना चाहता है आश्रम बनाना चाह रहे हैं चेरा चेरी बनाने के लग लगा हुआ है भगत जगत की गिनती करता है हमने इतने को माला पहना दी तरह पर बकरी बना लिया है और बकरी को संभालने में लगा रहता है यही है सब में नहीं दिख रहे हैं संसार है सब ऐसे दिख रहे हैं तो वैराग्य नहीं है तो विवेक नहीं है विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं है यही गड़बड़ा गया आगे साधन चुटता की बात है साधन चुटता विवेचन तो करिए दीक्षा दीक्षा कितनी है किसके अंदर कैसे अनुमान कर पाएंगे नव्रत करना मुश्किल होता है ना एक दिन व्रत नहीं कर सकते नवरात्र और क्या करेंगे हमने करके देखा बड़ा, आसान नहीं है और फड़ार नहीं खाना हम नियम बनाए पूरे नवरात्र नौ दिन सुबह एक सेव और एक गिलास दूध साढ़े दस बजे और शाम को एक सेव एक गिलास दूध भी पंजाबी गिलास नहीं एक लीटर वाले और ढाई सौ वाला छोटा ग्लास फिर <laughs> दूसरे कैसे रहा वो कहां से दे देगा। तो भर के आस में रह कहा वो तो पानी डाल के देगा जो देगा उतना एक एक ला तो से लाएंगे वो? कहा पानी डाल के देते थे आधा पानी आधा दूध मैंने तो 100 ग्राम दूध पीना खाने का मतलब और एक सेव यानी कश्मीरी गोल्डन से इतना बड़ा नहीं तो सामान नहीं मिलता वो, था। वो, था। वो खा के नौ दिन किया लगा था दशमी हवन वगैरह करके दूसरा कन्या कर भोजन करा के तब अपना ब्राह्मण भोजन कराने के बाद खुद खाए और यहाँ तो लगातार दो दिन व्रत करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है क्या हो गया कल की और आज फिर करना पड़ेगा पर, कल परसों फिर करना पड़ जाए तो क्या होगा? गया नहीं गुरुवार व्रत हो गया शुक्रवार का जो सूर्य ग्रहण हो गया शनिवार तो का भी व्रत रह जाए फिर तो मुझसे व्रत उसका समस्या आ गया तो तो लगातार व्रत करना पड़ जाए तो क्या होगा अरे लगातार नौ दिन जब आज भी कर सकता है तो दो दिन की क्या बात करें मैंने आदमी के अंदर आज इतनी कमजोरी है इतनी संकल्प शक्ति भी नहीं हम कर सकते संकल्प शक्ति भी नहीं है हफ्ता कर, तो कर ले नवरात्र करेंगे ये हिम्मत कहाँ से घरे जो दो दिन नहीं कर सकते उनको फड़ाना चाहिए फिर वो बनाएगा पत्नी को बोलेगा भाई बनाओ आज जो है बढ़िया साबूदाने का बना दो नहीं रामदाने का खीर बनाओ फिर चावल बनाओ लोटी का सब्जी बनाओ नहीं कुट्टू के आटे का पोड़ी तलो नहीं कुट्टू की आटे की बनाओ गुलाब जामुन क्या उस व्रत काल में भी ऐसा सब आकांक्षाएं मन में ही खाने की कामनाएं रह गई तो फिर क्या व्रत हुआ व्रत काल से व्रत करना भी आसान नहीं है प्रतीक्षा जो ठंड सहन करो सारा सहन करो कहाँ सहन ले यहाँ सादा पानी पी के नहीं रह सके नहीं फ्रिज पानी चाहिए कहाँ सहन हो रहा गर्मी कहाँ हो तपस्या हो रही है तब नाम झूठता तथा नहीं लेकिन कहते देखो भाई यह सब समस्या है ऐसा मोक्ष मिलना कठिन होकरण विद्याषद शब्द वाच्य जो आगे कहे जाने वाली है तीन वलियों में विस्तार रूप चर्चा किया जा रहा है यमराज और नचिकेत संवाद के रूप में वो संपूर्ण विद्या जो कही जाने वाली विद्या उस विद्या के शरणागत हो गया उपसत्य विद्या, विद्या, विद्या के शरणागत होना चले हम, इसका तात्पर्य विद्यावान आचार्य के पास चल गुरु के पास के विद्या संपन्न जो गुरु उस गुरु के पास शरणागत हो गया उपसत्य उपगम्य वहां जग करके भी क्या करना वहा गुरु के पास गया और गुरु के संपत्ति में निष्ठा हो गई तो हैं? <laughs> गुरु के संपत्ति गुरु के चीजों में, गुरु के अन्य चीजों में अरे क्या कमाल लोग हैं अरे छोटे मारे शरीर छोटा हमने देगा लोग लड़ रहे हैं तोल या। तोल या मेरे, मेरे थे थे उनके तोलिया उनके इस्तेमाल के तौलिया दे दो ये जूता दे दो मेरे को उनके कम्बल दे दो मेरे को उनके अरे भाई गुरु से तुम विद्यालय में आए थे कि उनकी उनकी लंगोटी लेने आए थे पागल नहीं वो रख अब बांटने वाले फिर उसमें देखा डिमांड बहुत हो रही है तो बांटने वाला जो सेवा वो फिर रखने आप ये नहीं मिलेगा आपको वो मिलेगा उसको वो मिलेगा और जो जितना हजार रुपये देगा उसके को वो चीज दिया जा रहा है वाह कमालपारी बन गया <laughs> बिजनेस बना लिया तब बता देना जाति का आदमी हो जरूर बनिया जात का होगा छे तभी उसे भी बिजनेस चालू कर दिया उसने <laughs> अरे चलो जो जो चीज मांग रहा दे दो उसको अब ये नहीं जो पैसा जितना चढ़ा रहे उसके आधार पर देने का मतलब बनिया हो। देव, दे दे का क्या बनिया है वो इसलिए व्यवहार से मालूम हो जाते व्यक्ति का गुणकर्म क्या चीज है जन चाह कुछ भी हो गुणकर्म से व्यक्ति कड़ी आ इसे शास्त्र तो ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम की व्यवस्था दे दिया चारों आश्रम का अधिकार है ब्राह्मण को क्षत्रिय को तीन आश्रम का अधिकार है न्या और वैश्य को दो ही आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम और ग्रस्थ आश्रम तो भी नहीं क्योंकि उसे होने वाला है नहीं तपस्या वानप्रस जड़बूटी उठाना पड़ेगा कंदमूल खाके जाना पड़ेगा सादा पानी पीना पड़ेगा कहीं स्रोत का जंगल में कहा से मिलेगा फ्रिज का पानी आजकल के जंगल दौड़ी वहां बिजली लगा लो और फ्रिज ले लो नहीं होगा ना वैशी से तो तपस्या मुश्किल है होना वो जहाँ जगह अपना वो विभिन्न प्रकार का खाना पीना सारा उसको चाहिए साफ़ तीसरे उनको मना कर दिया वाहन प्रशासन मत जाओ संप्र में भी नहीं सोचना और के लिए एक ही आसन ग्रस्त आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम में नहीं उसको पैदा हो जाओ चोटी रखना भले पेंचन नहीं वेद पढ़ना नहीं सीधा उसको गृहस्थी में चले जाओ बोल दिया शुद्र को एक आश्रम वैश्य को दो क्षत्रियो ब्राह्मण के चार आश्रम को वर्ण में इसने किया गया फिर जानते हैं ऋषि लोग देखो आगे भी होने वाले जो लोग किस प्रकार के होंगे वैसे तो पुराण भी देखिए कथा क्षत्रियों का आता है वो जंगल चला गया इतने हजार साल तपस्या तो किया ब्राह्मणों का आता है वैश्व शूद्र एक ही था की कहानी नहीं आता है है तो वाल्मीकि की की। कहानी किसी एक ही शूद्र था जो महान हुआ। उसे कहानी का और किसी की कहानी नहीं मिलती है और ये दूसरा है है। भी जैसे एक दिस्तान महाभारत कहने का तात्पर्य कठिन काम है यह अलोक परलोक से वैराग्य होना शांतर से संपन्न हो जाना और एन ऐसा होकर जो गुरु के शरण में जाता है तो विद्याम उपसत्य उपगम्य क्या वहां जाकर क्या करना उस बोल रहा था अब ब्रह्म विद्या में ही निष्ठा रखना गुरु में भी निष्ठा की जरूरत नहीं है गुरु में जो विद्या में निष्ठा रखना विद्या गुरु में निष्ठा होता तो उस विद्या होती नहीं दूसरे निष्ठा नहीं रहेगी सत्य हो जाता है विद्या भी निष्ठा रखने का मतलब है गुरु में भी निष्ठा इसे कहा गया देव पराभक्ति तथा गुरु। उसी प्रकार गुरु में भक्ति होनी चाहिए इसलिए कहा गया है गुरु में श्लोक यथा देव पराभक्ति। कैसे देव पराभक्ति यथा देव तथा गौरव प्रकाश महाक्रा इसलिए विद्या में उपसत्य गुरु के शरण में जाकर वहां भी क्या करना है तन निष्ठतया उस विद्या में निष्ठा रखनी चाहिए निश्चयन त्याख्या कर, कर दिया निश्चय पूर्वक उसी विद्या का अनुशीलन चिंतन मनन करते हुए तेसाम अविद्यादे संसार भी उन विद्यादि जो संसार का बीज है उनका विशरण कर दिया विशरण मैंने पहले शिथिल कर दिया विशननाथ कर दिया अंत में शिथिल कर दिया फिर उसको काट दिया काट करके उसका कर नाश ही कर दिया विनाशनात विशरणार्थ विशसनाथ विनाशनाथ ढीला करो काटो फिर खत्म कर एताश अर्थ योगे विद्या उपनिषद शब्दवाच्य है उपरिषद शब्दवाच्य क्या है ब्रह्म विद्या एतार्ष अर्थ योग के कारण से के कारण से यौगिक वक्षति इसे प्रमाण क्या है इसी प्रमाण दे रहे हैं क्या कठोपरिषद प्रमाण दिया निचा यम मृत्यु मुखा प्रमुखा तम मन विद्याद्या है उपरिषद ज्ञान ब्रह्म ज्ञानम क्या होगा मृत्यु मुखा मृत्यु अविद्या अविद्या के लिए मुक्त हो जाता है कठो पिछाद एक तीन पंद्रह एक धातु का पहला अर्थ को लेकर के भाषाकार ने घटा दिया दूसरा अर्थ दूसरा रहे हैं सब धातु का गति गति गति गति और में गति में भी लेंगे। गति का भी लेंगे का गमयति कहते हैं पूर्वेषण मुक्षुन् पूरेक्त मुक्षुन् परम ब्रह्म गिद्याधन आदा पुष्द से वृत्ति आह लोका कहते को लेकर के जब कहने चाह रहे हैं पुरोक्त विशेषणों से युक्त मोक्षों के लिए कहा गया विशेषणों से युक्त जो मोक्षो उन्हीं मोक्षों को लेकर के कहा जा रहा है परम ब्रह्मी अर्थात एकता विशिष्ट आचार्य समित पाण्य संत श्रोत्रियम भ्रमिष्ठम गुरु कहा गया वह कैसा गुरु श्रोत्रिष्ठम जो ब्रह्म विद्यावान पुरुष होगा वही ब्रह्म होगा तार्ष विद्यावान पुरुष के पास जाकर के विद्या के शरण चले जाना ये जो कहा गया तथा के बाद आपने कहा अविद्या संसार बीज से यहां तक सार विशेषण है उसने क्या कर दिया उस अविद्या संसार बीजों भी को ढीला कर दिया दिया नष्ट कर दिया तो क्या हुआ परम ब्रह्म गमयति ये जो ब्रह्म विद्या है उस जीवात्मा को तो जो अनुभूति के द्वारा परम ब्रह्म गमयति परम ब्रह्म की ओर ले जाता है पहुंचा देता है परम ब्रह्म में मिला देता है अर्थात अद्वैता संपन्न होती संपन इसलिए इसका नाम उपन ब्रह्म ब्रह्म का बोध करा दिया इसलिए योगा योगी योग में योग राज योग योग योग लेना राज कोई और योग, वो योग से नहीं है योगा योग से तात्पर्य संपादनात् धात योगात्पादनात्मयती कार्रह्म तो गमयत्री तद तादृश रूपेणा योगार्थ ब्रह्म विद्या उपरिषद इसलिए ब्रह्मविद्या का नाम उपरिषद पहले उपनिषद अर्द केवल विद्या और जब गति अर्थ जोड़ दिया तब ब्रह्मविद्या नाम पड़ दिया उपनिषद ब्रह्मविद्या क्योंकि पहले ब्रह्म की ओर ले जाना नहीं था क्या कर दिया उसने केवल अविद्या जो संसार विजय उसको ढिला करा उसको काट करा और उसको नाश करने के लिए अभ्यास इसलिए उसका नाम विद्या क्योंकि विद्या करती क्या है अविद्या को नाश करें अविद्या को नाश करने वाली क्या विद्या सीधा सिद्धार्थ ले लिया एना कर दिया नहीं केवल अविद्या को नाश करने से फायदा नहीं है क्या पता दोबारा विद्या पैदा हो जाए भरोसा है क्या उसका क्यों नहीं हो सकता है कई चीजों की विद्या हम हटा देते फिर दो से विद्या बनी रहती है एक चीज को आपने जान लिया आपने मान लो कोई चीज के ज्ञान आपको हुआ फिर विस्मृति हो जाती फिर भूल जाते फिर क्या चीज है? ओ, अच्छा अच्छा आपने उस दिन समझाया था आपुण, आपुण, आपुण, आपुण, आपुण। आएवार। आएवार। ऐसे नहीं होता है ना यह शास्त्र के विषय में कितने बार एक ही बात को समझाया जा रहा है बार बार भूलते है ना बार बार व्याकरण के सूत्र याद दिलाना पड़ता है ना जो भी चीज क्यों नहीं है या तो पड़ता है भी भूल जाते हैं इसी प्रकार से नहीं तो एक ही प्रतिशत होता तो है एक हजार एक सौ अस्सी प्रतिशत की जरूरत नहीं थी दस प्रतिशत पर भाषा लिखने की जरूरत नहीं था एक ही क्या जरूरत है के लिए। नहीं ये भी भूल जाता है ना ये भी भूलने के लिए है ये भी भूलती ही है भूलने के लिए नहीं भी हो भी भूलते हैं समस्या नहीं है नहीं तो आवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं अभ्यास क्यों किया छात्रों ने शट लिंगों में से लिंग का नाम ही अभ्यास रख दिया है उपक्रमों के समान दूसरे नंबर में अभ्यास अभ्यास क्यों एक बार बोल करा लिया, दिया कहा बात आ क्यों? दृढ़ बार बार भूलते हैं बार बार विस्मृति होती है इसे दृढ़ करना जरूरी है आ, एक बार एप्पल जानने के बाद दृढ़ हो गया तो भूलते नहीं है नहीं तो भी भूल जाएगा एक बच्चा को जब तक दृढ़ नहीं होता दस बार कुछ तक नहीं पूछता आप उस अवस्था में पहुंचकर बोल रहे हैं क्योंकि आप हो चुकी आपके आप, आप अपने बाल्यवस्था को याद करो उस अवस्था एक बच्चा कितने बार पूछा होगा उस एपल के बारे में एक बार में ज्ञान हो गया तो उसको नहीं हुआ इस से यहाँ भी भ्रम है एक बार सुनने से काम हुआ नहीं इसे पुरोषित ज्ञान के बाद आप ज्ञान के बीच में और कड़ी जोड़ गया मरण विद्या से मंतव्य विद्या से क्या जरूरत इसका भी इसकी भी बारंबार विस्मृति होती है तभी भगवान ने भी कहा जन्म संसु एक जन्म क्यों नहीं होता है। लगता है कई जन्म इतने जन्म पर कितने बार सुनते हैं फिर भी विस्मृति होती रहती है गर्भ में रहते हुए स्मृति हुआ वामदेव ऋषि को कई तरह प्रसन्न में आता है कहाँ भी आएगा दसवें मंत्र तो किसी को होता है ना गर्भ में स्मृति सबको होता है क्या कोई है जो पेट से निकल के जंगल भाग गया सुखदेव महाराज क्या हर व्यक्ति जो माँ से पेट से निकलते जंगल भागता है के पेट में 12 साल टिका कैसे टिक गया महीने टिक नहीं पाता है बाहर आ जाता है रोते नहीं रोते रोते आ जाते और वो 12 साल टिक गया हंसते हंसते बार सीधा जंगल भाग गया जिसके पीछे ब्याज पिता दौड़ते हैं क्या सभ्य होता है कहानी विद्या भी आसान नहीं है विस्मृति इसकी भी होती है जैसे लघु कौन भूलते हैं तो इसको भी है। को हैं, हैं, हैं, को बार बोल रही है, बार अबार कह रही है खरो खुँग करो खूब अभ्यास करो खूब पढ़ो आज क्या करे इसलिए आमृतर कालम निरंतरी वेदांत हरिया का चिंतन करना पड़ता है कभी तो लोगों की करना चिंतन करना पड़ता है कभी किसकी चिंतन करना पड़ता है निरंतरता कहां रहती है कठिनाई अने का है अनेक कारण अनेक प्राण कर्म कराने का कारण इसलिए इसलिए पर कहते हैं ब्रह्म विद्या शब्द उपरिषद के लिए प्रयोग हो सकती है जब वह केवल विद्या को निवृत्त करने से नहीं चला किंतु तो भ्रम का बोध भी का करा भ्रम का अनुभव करा यह अर्थ मिले अब इसमें पहले तथा चौप्य इसके लिए भी है केवल विद्यार्थी ने घटा लिया कठोर परिषद का मंत्र दिया और ब्र विद्यार्थी परिषद का है इसके लिए भी ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु हो ब्रह्म प्राप्तो दो तीन अठारह अंतिम लास्ट ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया विरजो अभूत सकल अविद्या अविद्या मल रहित हो गया रज मल मल रहित हो गया इसलिए विमृत्यु अबोध वह विमृत्यु को प्राप्त कर गया अब इसमें और भी समझाएंगे कैसे हो सकता है